शिवानंद स्मृति संग्रह शिवानंद स्मरण में स्वामी ज्ञानदानंद सुरेन भट्टाचार्य श्री ठाकुर के बहुत भक्त थे परंतु थे निर्धन बेलोर के स्टीमर घाट के पास ही उनका मकान था सालखिया मोहल्ले में वह बंद बांधों को लेकर ठाट से श्री ठाकुर का उत्सव करते थे वह मठ में महापुरुषों को प्रणाम करने के लिए रोज आते थे काशी में जाकर वह सहसा दिवंगत हो गए ठीक उसी समय में में अपने मकान, मकान विधवा पत्नी तीन चार बच्चों को लेकर विपत्ति में पड़ गई बड़े पुत्र की आयु सात आठ वर्ष मात्र थी महापुरुष महाराज ने सब कुछ सुना भूख के समय उनके मुख में कोई अन्य व्यक्ति दाना देने वाला नहीं है मां सौरी में है महापुरुष महाराज मुझे कई दिनों तक चार पांच व्यक्तियों का प्रसाद लेकर उनके मकान में दोपहर को भेजते थे स्त्रियों के मकान में जाने में, में मेरा संकोच देखकर उन्होंने कहा श्री ठाकुर का वह दुखित परिवार है डरो मत ये लोग विपत्ति में हैं जाओ एक सप्ताह तक उनकी इस से सेवा करो अच्छा होगा तुम्हारा कल्याण होगा मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया ठाकुर मंदिर का पाँव पोष जीर्ण हो गया था महापुरुष महाराज के कमरे में मैं एक नया पाँव आया था देखकर मैंने उसे ठाकुर मंदिर के लिए शंकर महाराज से मांगा। उन्होंने महापुरुष महाराज से मांगने के लिए कहा मैं भी उनसे कहने का साहस नहीं करता था और वह भी नहीं करते थे एक दिन साहस का संचय कर कहते ही वह भाव में विभोर होकर बोले अरे एक मामूली पाँव पोष ठाकुर मंदिर के लिए ले जाओगे इसमें पूछना क्या है इस शरीर को ही श्री श्री ठाकुर का पाँव पोष बना दूँ भक्तों की चरण धूली का स्पर्श लगेगा इतना कहकर श्री श्री ठाकुर की अहेतुक तो कृपा की अनेक बातें सुनाने लगे अंत समय के कुछ वर्ष तक महापुरुष महाराज को रात्रि में नींद नहीं आती थी रात्रि का अंतिम भाग दो तीन बजे से प्रायः जग कर ही बिता देते थे साधारणतः भोर में चार बजे ठाकुर मंदिर का दरवाज़ा खुलता था वह तीन बजे से ही बालक की तरह अधीर हो उठते थे कि कब मंदिर खुलेगा कब मंगल आरती होगी ठाकुर को कब भजन सुनाया जाएगा मानो एक देव शिशु भगवान के भाव में तन्मय है वह उनका ध्यान ज्ञान है पुजारी के मंदिर खोलने पर वह शांत हो जाते थे एक बार जाड़े के दिनों में शीत अत्यंत अधिक था उन दिनों मैं श्री ठाकुर की पूजा किया करता था मुझे बुलाकर उन्होंने कहा रात लंबी है शीत भी बहुत है इस समय चार के बदले भोर पाँच बजे ठाकुर को जगाना दूसरे दिन मैं उसी के अनुसार विलम्ब कर रहा था पुस्तकालय के कमरे में मैं सोता था संतोष बाबू भोर में भजन के समय तबला बजाते थे सतीनाथ भजन गाते थे पाँच बजने के बहुत पहले ही संतोष बाबू को बुला लाने के लिए वह मुझे भेजते थे उनके पास जाते ही उन्होंने मुझसे कहा, कहाँ चार तो बज गए हैं अभी तुमने ठाकुर मंदिर नहीं खोला है मैंने कहा महाराज आपने तो पाँच बजे मंदिर खोलने के लिए कहा है बहुत शीत है इसलिए महाराज हाँ हाँ अच्छा अच्छा वैसा ही होगा दूसरे दिन भी वही बात फिर मुझे बुला भेजा और उसी ढंग से पूछा मेरा भी वैसा उत्तर सुनकर कहा हाँ बहुत शीत है पाँच बजे खोलना ठाकुर की सेवा के लिए उनमें बालक की अधीरता थी किरण दत्त के रिसीवर रहते समय मठ के एक ब्रह्मचारी महाराज दक्षिणेश्वर मंदिर का सब कुछ प्रबंध करते थे उन्होंने एक दिन महापुरुष महाराज को दक्षिणेश्वर आने के लिए निमंत्रण दिया वह महापुरुष महाराज शंकर महाराज देवेंद्र दादा और मैं ये कई लोग दक्षिणेश्वर जाकर दिन भर रहे खजांची के घर के पास वाले एक बड़े कमरे में महापुरुष महाराज के विश्राम का प्रबंध हुआ था माँ के दर्शन के अनंतर प्रसाद पाकर सब लोग एक साथ विश्राम कर रहे थे उन्होंने तीसरे प्रहर हम लोगों को श्री श्री ठाकुर का घर पंचवटी बेल वृक्ष आदि स्थानों को घूम घूम कर दिखाया वह स्वयं भी उस समय मानव ठाकुर के साथ चल फिर रहे हैं ऐसा भाव उनके चेहरे और वार्तालाप से प्रकट हो रहा था हम लोगों को भी बहुत आनंद मिला मैं एक दिन बड़ी दाढ़ी सहित उनके कमरे में गया उस समय मैं श्री श्री ठाकुर की पूजा करता था दाढ़ी देखकर उन्होंने कहा सलाम उसके अनंतर कहा इतनी लंबी दाढ़ी क्यों रखी है इसे लेकर ठाकुर की पूजा कैसे करते हो दूसरे दिन केवल दाढ़ी बनवा कर गया सिर के केस नहीं बनवाए उसे देखकर उन्होंने कहा बाबू बने हो सन्यासी को एक ही साथ दाढ़ी केस मुड़वा देना चाहिए बाद में मैंने वैसा ही किया एक दिन दोपहर को मैंने देखा आम के पेड़ के पास वाले बरामदे में एक बेंच पर एक लड़का बैठा है पूछने पर पता लगा कि वह दीक्षा प्रार्थी है कुछ समय अनंतर मैं महापुरुष महाराज के कमरे में पहुंचा। उन्होंने शंकर महाराज से पूछा कहा आज तो कोई नहीं आया आज एक भी भक्त श्री श्री ठाकुर के चरण कमलों में अर्पित नहीं हुआ देखो तो कोई है या नहीं मैंने कहा एक लड़का नीचे बेंच पर बैठा है इस बात को सुनकर महापुरुष महाराज ने बहुत आग्रह से कहा जाओ उसे लेते आओ श्री ठाकुर के चरण कमलों में उसकी बलि चढ़ाऊंगा। जीवन के अंतिम भाग में वह प्रतिदिन ही लोगों पर कृपा करने के लिए उन्मुख रहा करते थे और प्रतीक्षा में बैठे रहते थे और आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिदिन ही कोई न कोई दीक्षा प्रार्थी अ उपस्थित होता था उन दिनों रोज ही मैं श्री श्री ठाकुर श्री श्री माँ स्वामी जी के लिए बेला फूल की कम से कम तीन मालाएं गूँजता था और एक माला गूँज कर महापुरुष के लिए भी ले जाता था एक दिन समय न रहने से मैं अधिक मालाएं न गूँस सका केवल तीन मालाएं ही बनाई थी आरती के अनंतर प्रतिदिन की तरह प्रणाम करने के लिए उनके कमरे में गया देखते ही वे बोल उठे कहाँ आज तो मुझे माला नहीं दी मैं झट नीचे चला गया और श्री ठाकुर की प्रसादी बड़ी माला को काटकर आधे से एक माला बनाकर उन्हें ला दी प्रसादी माला सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए इस प्रकार वह मेरे ऊपर दया करते थे और कृपा पूर्वक मेरी सेवा भी लेते थे श्री श्री देवी मठ के उत्तर के बाग वाले मकान में आकर कभी कभी रहा करती थी माँ की स्मृति स्वरूप उस बाग को खरीद लेने की इच्छा महापुरुष महाराज के मन में उत्पन्न हुई उन्होंने रजनी बाबू को उस बाग के मालिक के पास भेजा उन लोगों ने व्यंग करते हुए कहा यदि बेलूर मठ बिक जाए तो हम खरीद लेंगे हमें और भी अधिक जमीन की आवश्यकता है रजनी बाबू ने लौटकर महाराज को यह बात बताई महाराज यह बात सुनकर गंभीर हो गए और बोले श्री ठाकुर की जो इच्छा होगी वही होगा कुछ दिनों के बाद उन लोगों की संपत्ति के लिए साझेदारों में विरोध हो गया फलस्वरूप उस बाग वाले मकान को बेच डालना ही निश्चित हुआ बेल मठ ने उस समय उनके कथित दाम से ही उसे खरीद लिया इस प्रकार महापुरुष महाराज की इच्छा पूर्ण हो गई मठ के मैदान में उस समय एक बड़ा तालाब खोदा गया बहुत ही साफ जल निकला मानो कांच तालाब गहरा भी अच्छा हुआ हम लोग बीच बीच में उसमें स्नान करते और तैरते रहते थे एक दिन नहाकर मैं महापुरुष महाराज के कमरे में पहुंचा उन्होंने पूछा कहाँ स्नान किया मैंने उत्तर दिया नए तालाब में सुनकर वह कुछ अप्रसन्न होकर बोले सामने पतितोद्धारिणी कलुषविनाशिनी भागीरथी गंगा माँ के रहते तालाब में स्नान ठाकुर कहते थे गंगा वारी ब्रह्मवारी है इष्ट दर्शन का सहायक है श्री श्री ठाकुर में अपूर्व गंगा भक्ति थी माँ गंगा जीव जगत को पवित्र और धन्य करने के लिए ही द्रवमयी होकर पृथ्वी पर आई है गंगा स्नान करना गंगा जल से देह मन शुद्ध होते हैं महापुरुष महाराज में असाधारण गंगा भक्ति थी वह गंगा जल को महान पवित्र समझते थे ऐसी गंगा भक्ति उन्होंने श्री श्री ठाकुर से ही पाई थी एक साधु कंकल से आते समय मार्ग में मोक्ष क्षेत्र काशी धाम न उतरकर सीधे सीधे बेलुरमठ आए महापुरुष महाराज ने उनसे कहा काशी धाम में न उतरकर बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दर्शन बिना किए तुम कैसे आए यह तो ठीक नहीं हुआ काशी लाघना नहीं चाहिए एक दूसरी बार एक दूसरे साधु से उन्होंने कहा था यदि किसी काम में विघ्न भी पड़ जाए तो भी कम से कम एक बार थोड़े समय के लिए ही विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहिए महिमा स्त्रोत्र का पाठ करना कभी संध्या आरती का दर्शन करना एवं गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए क्षेत्र महात्मा के पाठ तथा वहाँ के विभिन्न तीर्थों के दर्शन आदि से काशीवास का सफल मिलता है काशी अमुक्त पूरी है श्री ठाकुर ने उसे देखा था महापुरुष महाराज भी उसी दृष्टि से काशी को देखते थे आदि युग से अगणित प्राणियों को मुक्ति देने के लिए स्वयं विश्वनाथ वहाँ विरात रहे हैं एक बार दुर्गा पूजा के समय महापुरुष महाराज शरद महाराज आदि ठाकुर के संतान तथा वृद्ध साधु लोग अष्टमी और नवमी तिथियों के संधिक्षण में पूजा के समय ध्यान में मग्न हो गए दूसरे नवीन साधु लोग भी वैसे ही चुपचाप बैठे थे उस दिन संध्या की आरती के समय ओंकारा नंदी महाराज ने मुझसे कहा तुम लोग तो पूर्वी बंगाल के धूपदानी नृत्य जानते हो नाच जानते हो ना, हम कई व्यक्ति धूपदानी लेकर नाचने लगे देखकर पूजनी महापुरुष महाराज और शरद महाराज भी उठ खड़े होकर नाचने लग गए मानो मातृभाव में विभोर देव बालकों का नृत्य है साथ साथ अमूल्य महाराज भी नाच रहे थे बहुत ही मनोहर दृश्य था उस समय मैं विश्राम ले रहा था थोड़ी देर बाद अमूल्य महाराज के पास जाकर मैंने कहा महाराज ये लोग वृद्ध हैं इस प्रकार नाच रहे हैं किसी भी समय गिर सकते हैं अमूल्य महाराज ने उन दोनों के पास जाकर बहुत सावधानी से धीरे धीरे उन्हें पकड़ बिठा दिया